o के परभाष्य का कुछ विचार हुआ जिसमें मंत्र में कहा था योग एकताम एवं बेदह एकताम उपनिषदम उदाह तपो तपो आज जो बताया हुआ है आत्मज्ञान के जो साधन उसके बिना आत्मज्ञान नहीं होगा तो ठीक है जो में मंत्र में बताया गया था आत्मज्ञान के साधन तप है दम है माना मन अवि इंद्रिया को एकाग्र करना तब है विषयों से तो निवृत्ति करना दम है और कर्म अभिन्ता आदि जी कर्म जिस बारह जिस आदर्श कर्म होगा कर्म अलग अलग के कर्म है कर्म है और चारों वेद और वेद की अंदा ये सब उसके प्रतिष्ठा है इसमें आश्रित है यहाँ ये पैदा हो जाती है प्रभु और सत्य इसका घर है जाने का स्थान जो सत्यभाषी होगा उसी का आत्मज्ञान हो सकता है मिथ्यावादी को नहीं होगा इत्यादि बातें बताई तो इसी रहस्य को बता रहे हैं यो ये एक इस प्रकार विद्या को जो बताई गई द्रह को इस प्रकार से जानका तो। बता दिया है योग कहा है उसका परिणाम क्या होगा अपने पाप समझा जाता है धर्माधर दोनों पाप है अध्यात्म जीवन में दोनों, दोनों, दोनों, दोनों, दोनों के दोनों बंधने के कारण है चाहे स्वर्गीय शरीर हो चाहे नारकीय शरीर हो शरीर में जगन्ना तो पड़ेगा ही तो अध्यात्म द्रव्य पाप शब्द जब आता है तो दोनों को लिया जाए में तो नहीं पाप पापों को नाश करके ना धर्मागरों को समाप्त करके और अनंत ईश्वर्गीय लोग जो अनंत स्वर्गलोक है जिसका नाश नहीं होता बाकी जो कर्मादि के द्वारा प्राप्त स्वर्गलोक है वो तो यजमान उसको पैदा करता है और नाश भी हो जाता है जब पूर्ण समाप्त होगा तो उसका स्वर्ग समाप्त होगा आम का स्वर्गलोक माने आत्मलोक जिसका अंत नहीं होता जे ये, ये सबसे बड़ा है जो गाय है ऐसे में प्रतिष्ठित तो होता है वो व्यक्ति आत्मभाव में हो है ऐसा कहा दो बार कहा था कि उपनिषद समाप्ति का दो दुर्त इसी तो का पाच्यभाष्य बाकी है पदभाष्य तो पूरा तो हो गया था बाक्यभाष्य जानती है बाक्य भाष्य है ताम एताम इत्यादि ताम एताम तपाद अंगाम इसको जानता है ताम एताम ताम ए जो जो बताया गया उसको जो जानता है समझता है समझने वापस समझ करके जो अनुष्ठान करेगा खाली जानने से काम नहीं होगा, उसका अनुष्ठान जिस प्रकार होना चाहिए जो करता है या है म एक तपादी अंगाम जिसके तपादी को अंग बता दिया था यानी द्वितीय पर्याय को लेकर के प्रथम पर्याय में तो प्रतिष्ठा शब्द है तपादी सारे सारे चारों चार के अंग तक प्रतिष्ठा शब्द है बाकी भाष्य करता चर्चा नहीं है पदभाष्य में करता है द्वितीय कल्प में कहा था कि प्रतिष्ठा आ पैर आ गए पैर होगा तो अंग सिरादी होंगे तो बेदादी हो तो को सिराधी की कल्पना करना प्रतिष्ठा शब्द से इतना जरा कि होता तो में कर्म को तो प्रतिशासन सत्र लेना बाकी को अंग रूप से कल्पना करना क्योंकि जब पैर है तो खाली पैर तो नहीं होगा प्रतिष्ठा बने पैर उसने प्रतिष्ठित है कहा था, था तो अन्य भी है ये द्वितीय कल्प की बात है ताम ये काम तप आदि अंगाम तपादि को अंग रूप में लिया गया ऐसे भ्रम क्या है मैंने आत्मा ज्ञान के साथ तप प्रतिष्ठा हो उसके लिए प्रतिष्ठा है कर्मादि ब्राह्मण उपनिषद जो ब्रह्म प्राप्त कराने वाली उपनिषद है यह आचरण आपका सही होगा तो ज्ञान के बाद जब से ब्रह्म प्राप्त होगा ब्राह्मी उपनिषदम ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्म संबंधी होने से ब्राह्मीण का है ब्राह्मी उपनिषद को किया आयतन के साथ जानता है आयतन क्या है सत्यम आयतनम ऐसा बोला हुआ है आयतने न सहितम सायतनाम आयतन के सहित समझता है आयतन उसके शब्द भाषण है शायतनाम बेरा ऐसा ना। सायतनाम आत्मज्ञान हेतु तो भूतान ये जो उपनिषद जो बताई जा रही है ये आत्मज्ञान रूपी नहीं आत्मज्ञान के कारण रूपा उपनिषद है जिसके आपके जीवन में ऐसा होगा तो आत्मज्ञान होगा जो बताए गए साधन हो गए यह है तैतीसवें मंत्र में जो कहा गया आत्मज्ञान के साधन है आत्मज्ञान हेतु भूटान का हाल उपनिषद का विशेषण उपनिषद मैं रहस्य है ज्ञान के साधन है इनको एवं इस प्रकार भी जानता है यथावत जैसा कहा वैसे जानता है ज्ञान में मात्र नहीं स्थान करता होगा जीवन में रोज आर्जन करता है खाली समझने मात्र से नहीं होगा और स्थान करना पड़ेगा भोजन है करके समझा इतने मात्र से पेट भरेगा नहीं कुछ प्रवृत्ति करनी पड़ेगी इसी प्रकार एवं मैंने यथावत योगेगा जैसा बताया वैसे जो जानता है जानकर के अनुसार करता है ये अनुवर्तन है उसका अनुवर्तन करता है अनुतिष्ठी जानकर के नहीं रहता है अनुष्ठान करता समझ रहा? फिर अनुष्ठान करना अनुष्ठी तथा फल आह उस ज्ञानी महापुरुष के फल बताते हैं ज्ञान हो गया अनुष्ठान करने पर ज्ञान उसके ये फलम आस प्रकार के यह फल बताया जाता है के फल है यो ये गई इत्यादि कहा क्या फल है तो कहा अपहत्य पाप मान पापों को नाश करके याद है अपक्षयर या, अपक्षीय धर्म धर्म पाप शब्द के अंदर धर्म धर्म दो ही है अध्यात्म जीवन में पाप शब्द आएगा तो धर्मा धर्म दोनों को पाप और माने पौराणिक पढ़ते समय में पाप शब्द से केवल पाप को ही लिया जा जाता है और वेदांत आदि पढ़ते समय में हमें शरीर आदि से अलग होना है शरीर होना ही नहीं है इसलिए तो धर्म तो धर्म दोनों के दोनों तो पाप से लिया जाता है अध्यापक क्योंकि सुवर्ण लोहा भेद भी श्रृंखला को नबी के देते ऐसा है सोने का जंजीर बनाओ चाहे लोहे के जंजीर बनाओ दोनों में भेद है कि मतलब भेद है चंद बंधन में भेद नहीं है कि, कि मतलब भेद है कहाँ कोले के हिसाब का है कहा किलो का हिसाब का है लोहा किलो का हिसाब होगा और सोना कोले के हिसाब में होगा किंतु बंधन में भेद नहीं चाहे उसे कसो चाहे इसे कसो बराबर काम करेगा इसलिए धर्माधर्म दोनों को तो पाप शब्द से रहिए दोनों के दोनों शरीर में जगड़ाने वाले हैं शरीर के साथ संबंध कराएंगे धर्म करने वाला भी शरीर तो होने का आएगा शरीर ही मिलेगा उसको जैसे पाप करने वाले को शरीर से संबंध रखना है हाँ धर्म करने वाले को शरीर से संबंध रखना है इसलिए पाप शब्द से दोनों या अपक्षय अपीय धर्माध्रव मानी इसको दो प्रकार से कहा जा सकता है अपक्षय क्षैया जाइए सत्याार्थी शुरू यात्रा आपको नाश किया जा सकता है किया जाने योग्य है क्योंकि इनका साधन कर दिया तो पापनाश हो सकता है ज्ञान के द्वारा अपक्षय तो हो सकता है अथवा लेबंध करके अपक्षीय हो सकता है तो अपक्षय में ये अचोलियत से यद प्रत्यांग है अपक्षय बनना चाहिए क्षय ही बनता है अपक्षय तो बना रखता है क्षय हो सकते आपके शुक्र ये चोरेगा आप शुक्र के आगे ये सब आ जाते हैं ये भी होता अपक्षीय भी हो सकता है धर्माधर्म हो धर्माधर्म पाप ही दोनों को अपहत नाश करती है धर्माधर्म दोनों समाप्त कर करके ज्ञान आदि सर्व करवाणी साथ करते कर्म नाश होना माने कर्म से होने वाले पाप पुण्य का नाश हो जाए जिसके आगे शरीर बैठा है कर्म तो स्वतः नष्ट हुआ है कर्म क्या नाश होगा किन्तु कर्म जल्दे तो धर्माधर्म होना था उसका नाश होगा ये अगर अनंत माना अपारे जिसका पार नहीं है अन्य का तो हम एक सीमा प्राप्त कर सकते हैं किन्तु तो इसकी कोई सीमा नहीं मिलती है ऐसा आत्मलोक ऐसा है अनंत अपहारे माने अविद्यमान अंत जिसके अंत विद्यमान नहीं है अविद्यमान अंतो यश यस अविद्यमान अंत अविद्यमान अंत आत्मा का अंत प्राप्त करेगा बाकी सब अंतमान है विनाशी हैं ऐसे ऐसे लोग प्राप्त करेगा स्वर्गीय लोके स्वर्ग शर्द का सुख प्राय होने से स्वर्ग शर्द से कहा कोई दुखे समिन्न न चक्र स्तंभन परम अभिलाषोनी पद सुखम स्वपदास्पद स्वपर का स्वर्गपर का आस्पर्दन आई सुखी हो सुख विशेष होता है मीमांसक लोग ऐसे ही मानते हैं लोग विशेष नहीं मानते जैसे पौराणिकों ने लोग विशेष माना है भेदांत भी मानते है व्यवहार जगत में लोग विशेष है जैसे भू लोग है स्वर्ग लोग है वेदांत भी व्यवहार काल में मानते हैं परमार्थ में निषेध करते हैं वेदांत में तीन सत्ता है प्रादिभाषिक सत्ता व्यावहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता जब ये निषेध होता है पारमार्थिक सत्ता के द्वारा जैसे स्वप्न के दूसर को हम निषेध करते हैं तब कर। जब दूसरे सत्ता में आ जाते हैं तब निषेध करते हैं माना हम व्यावहारिक सत्ता में जब आ जाएंगे तो स्वप्न मिथ्या होता है स्वप्न में रहते रहते स्वप्न मिथ्या नहीं होगा प्रादिभाषिक सत्ता काल में प्रातभाषिक पदार्थों का निषेध नहीं कर सकते उसको व्यावहारिक आना पड़ेगा जैसे आते हैं तो उसको मिथ्या समझते हैं हम स्वप्नों को किंतु तो यहाँ से अभी पारमार्थिक सत्ता में हम पहुंचे नहीं हैं। जैसे कि हम इसको बात नहीं कर पा रहे हैं। स्वप्नों का तो बात कर रहे हैं दूसरे सत्ता में आवे किंतु तो यहां से भी हटने के लिए हमें दूसरे सत्ता में जाना पड़ेगा पारमार्थिक सत्ता में जाएंगे वो दृष्टि बनाएंगे तो व्यवहारिक होगा ऐसा है तो स्वर्गीय कहा था स्वर्गीय लोके यहाँ लोक विशेष नहीं है आत्मा ही बलो का आत्म लोग लोक शब्द का आत्म लोग है आत्मा ही है यहाँ ऐसे प्राप्त करेगा सुख वो लोग कैसा है लोग है लोग वाले कोई मिट्टी पत्थर का लोग नहीं है आपको लोग सुख है सुख विषय सुख स्वरूप है आनंद स्वरूप है वही आत्म लोग होता है जैसे सुख रूप में आनंद का अनुभव करके हम हैं आनंद स्वरूप है सुख का सुख जो लोग है आपको लोग निर्दुख आत्मनीय का आत्मा में मिल रहा है उसको प्रतिष्ठ उसमें प्रतिष्ठित होना है निर्गता दुखा, दुख, निर्गता दुखाई यशमान जिससे दुख चले गए दुख आई नहीं जिसके पास आत्मा में दुख नहीं है तो शरीर के साथ जब संबंध होता है तो ना शरीर में दुख है ना आत्मा में दुख है शरीर में दुख हो तो वृत्त शरीर में दुख होना चाहिए उसको होता ना आग लगाने पर भी कुछ करता हो आत्मा में दुख हो तो सुसुपी आदि में भी दुखी होना चाहिए सुसुख में कोई दुखी नहीं होता किन्तु जब यह में हो जाता है गणों का तब यह सुख सुख का आदि का अनुभव अनुभूति होती है किंतु अपना स्वरूप सुख अलग है यह तालात्म्य के कारण अनुभूति होते हैं वास्तव में इसमें भी नहीं है इंद्रिया ने मनोभ भोक्ता क्या मनीष चौथ तो तो परिसर में कहा है जब इंद्रिया मन बुद्धि आदि के साथ जब तालात्म्य कर जाता है उस काल में इसका भोक्ता नाम पड़ता है वास्तव में भोगता नहीं होता अपने स्वरूप से भोगता नहीं होता सुसूत्र में कोई विषय भोग करता हो पाया जाता है आगे समाधि की बात तो छोड़े वहां तो नहीं सुसूत्र में भोगता नहीं मान पाता है जैसे भी आनंद भूगत करके मानवीय में कहा हुआ है आनंद का भोगता दिखाया है सामान्य रूप से फिर भी वो विषय का भोगता नहीं माना जाएगा वो तो स्वरूप सुख का भोगता है विषयजन सुख नहीं तो क्या स्वर्गे लोग माने सुख प्राय स्वर्ग स्वर्गीय लोके जय ये ऐसा कहा हुआ है तो स्वर्ग मान शुर्ण प्राय है स्वर्ग आत्मलोक है या आत्मा शुभ प्राय है यानी निर्दुखा आत्मा नहीं समाज है निर्भता दुख निर्दुखा आत्म नहीं दुख रहित जो आत्मा है जिसमें कोई दुख नहीं है दुख तो शरीर के साथ में जब तादात्म्य हो जाता है तो उस काल में हम दुख का अनुभव करते हैं शरीर में भी दुख आत्मा में भी नहीं है क्योंकि दोनों होने पर दुःख की अनुभूति होती है शरीर में भी दुख नहीं है वास्तव में पंचभुत में क्या दुःख होना है उसके स्वरूप में दुःख नहीं है कल्पना है दुख की निर्दुख स्वरूप आत्मा है परे प्रमणी परम ब्रह्म है यही नाम है परम ब्रह्म करता है आत्मा ही है उसमें प्रतिपिष्ठ ऐसा एक विशेषण और लगाते हैं जय ये सर्वश्रेष्ठ है प्रसंसनीय ऐसा जो जय है महती सर्व का सबसे महान है जो आप लोग एक तरफ अन्य को तो रखना एक तरफ आत्मा को तो रखना सर्व महत्व जितने महान माने गए उनसे भी महान है सर्वमहत्तरे, महत् सर्व महान सब में महान जो तो आत्मा है प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित हो जाते सारा सर्व वेदांत व्यक्त्य ब्रह्म आत्म अवगम्य ये कहते हैं संपूर्ण वेदांतों का वेद्य पदार्थ एक ही होता है ब्रह्म जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य यही व्यक्त होता है संपूर्ण वेदांत का एक ही कथन है कोई थोड़ा परंपरा से चलते हैं कोई साक्षात बोलते हैं किंतु सर्व कर्माचलम पात्र ज्ञानी परीक्षा थे वैसे सबके सब को वेदांत का तात्पर्य कहीं से भी चलेंगे जीव और ब्रह्म के ऐक्य में ले जाते रखते हैं तब तो वह श्री महाभाराज पुष्टि के लिए तो सारे हैं तो सर्व वेदांत वेद्यंत आत्मतत्व में यह आत्मतत्व कैसा है संपूर्ण वेदांत केवल केन्द्र परिषद के द्वारा वेद्य नहीं जितने भी वेदांत हैं सबके द्वारा वेद के जो पदार्थ है वही तो है ब्रह्म जो ब्रह्म कहते हैं बृहत्वा ब्रह्म ब्रह्म शब्द आत्मा के लिए कहा है आपत्वेन अवगम्य उस सर्व वेदांत तो गंत में जो ब्रह्म है उसको आत्म रूप से समझ करके अहम तो ब्रह्मा इसमें समझ करके ऐसा समझेगा तो आपत्वे अवगम उस ब्रह्म को अपने स्वरूप से समझना चाहिए नहीं अवरम्य तदेव तो तो ब्रह्म प्रतिपद देते जो ऐसा समझता हो हाँ तो ब्रह्मवीर ब्रह्म ही पर उसी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता प्रतिष्ठित हो जाता है ब्रह्म भाव में जाता है जाना मारे यहां से जाना वहां घुस जाना ऐसा कुछ नहीं है इस भावना को त्याग देता है उस भावना को हो जाता है भावना बदलनी है वास्तव में वस्तु में क्रिया नहीं है वस्तु एक ही एक क्रिया कहाँ से होनी है वस्तु भिन्न जगह में जाना हो तो क्रिया होगी एक ही वस्तु एक नहीं है ऐसा कहा ताम वेताम तपारी हंगाम कहा था तपारी हंगाम में टिप्पणी है द्वितीय कल्पे ये पदभाष्य में प्रथम कल्प और द्वितीय कल्प बाकी में ये पूर्व मंत्र का जो द्वितीय कल्प है वो अर्थ ले रहा है। वहां पर कहा था तस् तपोदम कर्म, कर्मी प्रतिष्ठा और वेद सर्वांगाणी ये प्रतिष्ठा में लिया था और क्या द्वितीय कल्व किया था अथवा करके वहां का में आया पूर्व मंत्र में अथवा जब पार की कल्पना कर दी गई है मैंने पैर की कल्पना कर दी है तो उसकी सिरादि भी होना चाहिए तो तपो तप करवा ये तो पैर में आ जाएंगे प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठा की इति प्रतिष्ठा जिसके द्वारा व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है उसको प्रतिष्ठा करते तो ये तीनों तो प्रतिष्ठा में आ जाएंगे बाकी वेद और वेद के अंग सब अंग में आ जाएंगे ये कहा उसी को लेते हैं द्वितीय कल्प यही है ये कहते हैं कि तपादी नहीं तपादी अंगा जहाँ तपादी जिसके अंग बने हैं द्वितीय पे तपादी अंग समूहात्मक तपादी रूपां द्वितीय कल्पे तपादी अंग के समूह समूहात्मक बना हुआ है इसलिए तपादी रूपां इस तपादी स्वरूपा ब्रह्म विद्यालय उसको जानना है यहां उसके अनुष्ठान करना है आगे चीका है थोड़ी ने अंगाणी ऐसा तपारी अंगान में ऐसा करना समाज का मजर है तपारी जो है देर के जो अंग है वो अंग है जिसके तपारी भेद के अंग है वो अंग है जिसका तपारी और बेद के अंग है, जिसके अंदर बने हुए है। तो हैं तपादी जो तपादी कैसे हैं कि वेदांग अंगानी यशिया वेदी अंगा अंगाइ जिसके किसके तपादी के ऐसा ले रहा है ये दिख दिखा रहे हैं बहुगुणी का एक जो तपादी अंगाम जो द्वितीय दिया हुआ है उसके लिए बहुनी समाज तपादि वेदांग अंगानी यशियापी अंगाम ऐसा समझना दिखा रहे हैं बहुगुणी दिखाना दिखा रहे हैं तीन और चार की टिप्पणी है तीन में कहते हैं अत्र तपादीण अंगानी यशिया एतावत एवुक्त पश्याम ट्रिपणकार का इतना होना चाहिए तपादी ने अंगाने वेलांग पाठ न हो तो अच्छा है ठीक आंग न हो केवल तपादी अंगानी अंगानी ऐसा हो तो ठीक लगेगा यहाँ विद्या है अत्र तपादी ने अंगानी ये युक्त पश्व ये ठीक होता पाठ वहां ये वेदांग शब्द अधिक है टीका नहीं उसमें जरा गड़बड़ हो रहा है क्या यथाश्रे तू अब जैसा टीकाकार ने लिख दिया है टीकाकार ने लिख दिया तपादि ने बेदांग अंगानी एशिया ऐसे लिखा हुआ है यथाश्रोने पर तो वेद ग्रहण अंग भूतानी ने अंगानी एशिया ऐसा करना वेद ग्रहण में क्या होगा अंग जो तपादी अंग हैं, तपादी जो है अंग है जिसके वेद ग्रहण में तपादी अंग होते हैं जिसके ऐसे व्याख्या करना बेलांगानी में टिप्पणी है बेलांग वस्तुतस्तुअाता अंगानी ऐसे ऐसे करना है क्योंकि वेदांत तक, तक अंग है जिसके वेदांत तक जिसके अंग हैं ये ब्रह्म विद्या के अंग माने जाते हैं पाठ ऐसे पाठ ठीक होता है सत्य से आयतम सायतनामति पक्षमाण सत्य को नहीं रहना वेदांत तक अंग है जिसके ऐसे व्याख्या करना क्योंकि सत्यम आयतन आज अलग से बोला गया सत्य क्योंकि प्रतिष्ठा के बाद में कोई शब्द आया नहीं तसे तपोदमा कर प्रतिष्ठा वेदाह और सर्वाणि अंगानी थे इतना का तो आया तो वहां पर वो उसमें अंग आ जाएंगे वेदांता अंगानी ऐसे वेद के अंत तक अंगाई जिससे जिस प्रद्या क्यों सत्य से जो है सत्य सहायता शाहतमांत भक्शण यही भाषा में यही है ग्रामीण परिसम शायतनाम कहा था तो सत्य को तो आयतन शब्द अलग से दिया हुआ है वो अंग में नहीं आएगा ये कहा सत्य से सायतन सायतन बक्षमा भक्शान यही अभी एक दूसरे शब्द वही आने वाला है मैंने कहा तब वर्धन एक सत्य को छोड़ देना वो तो आयतन को टीपे है ताकि सब अंग में ले, ले। देना ब्रह्म विद्या के अंग समझना सबको कपादी को भी अंग समझना वेदांत आदि को भी अंग समझना जी कहा कपादि अंगाम अंगत्वेन आदि सब विग्राहि माने तपादी अंगा में अंग रूप से ये वेदादि सबको अंग रूप से लेना एक कहा अभिप्रायाद इस अभिप्राय से इन्होंने तपादी ने वेदांगा अंगानी ऐसे ऐसा विग्रह किया ऐसा संबंध यह क्या है आगे टीकाकार का मंगलाग्रह है सत्यकाम स्वयं सिद्ध सर्वेशो यशो य यास। सत्य तो सैवांत प्रविष्टो हम उपास्य सर्वदेही सत्य काम जो है जो सोचे वो होता है उसको सत्य काम करते सत्य काम होश्य स काम मानी इच्छा जिसकी इच्छा सत्य है वो तो परमात्मा सत्य काम स्वयं सिद्ध और दूसरे से सिद्ध नहीं स्वतः सिद्ध है स्वयं वो है किसी के निमित्त से बनने वाला नहीं है ऐसा जो आत्मा है परमात्मा है आपका तो सत्य काम है और स्वयं सिद्ध पदार्थ है सर्वे सबके शासक है वह सर्वेश हमेशा सर्वेश सबका शासक अंतर्या शासक है जो सबका स यह स्वशक्ति सर्वेश यह स्वशक्ति का यह सर्वेश सर्वेश कैसा है अपने शक्ति से सर्वेश है सव अंत प्रविष्ट वही परमात्मा ही ये भीतर प्रविष्ट है आप जब ऐप्रियो परिषद पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा सिर से प्रविष्ट होता है पैर के नफ तक पूरे शरीर में व्यापक होकर प्रविष्ट होता है ऐप्रो परिषद नहीं चर्चा है सहेब और अनुग्रह प्रविष्ट वही परमात्मा भीतर प्रवेश हुआ है प्रविष्ट है ऐसा जो परमात्मा है वही परमात्मा और हम सर्वदेही उपास्य अहम सभी देवियों का प्राणियों को उपास्य तत्व परमात्मा ही हूं अहम अंतिम अहम बोलते परमात्मा मही हूँ सर्वदेही उपास्य सभी देवी माने प्राणधारियों को उपास्य जो अपने स्वरूप की उपासना सब करते हैं पशुपक्ष भी करते हैं क्यों मान भूपम भी भूयासम आत्मनिपीक्षित ऐसा पंचदेश में कहते हैं अयमात्मा परेमास्पद पदम एक यह आत्मा परम आनंद स्वरूप है क्योंकि परम प्रेम का स्थान बनता है दूसरे से जो प्यार किया जाता है तो कुछ स्वार्थ के लिए किया जाता है उसे कुछ कायम निकलना है इसलिए प्यार किया जाता है चाहे कोई भी हो और अपने आप का प्रेम निस्वार्थ होता है अयम आत्मा पर आनंद है पर प्रेम आस्पद आंदता है परम प्रेम का आस्पद यही आत्मा होता है जब आपत्तियां आ जाए ना ये सारे बाह्य स्वार्थ वाले चले जाएंगे सर अपने को ही लग जाएगा अपने बचाने के बाद में दूसरे को पूछेगा की स्थिति आ जाती है घर में आग आ आगे लग जाते पता लग जाता है तो वह आत्मा ऐसे तत्व है सबके द्वारा उपास्य है सभी उसके साथ प्रेम करते हैं प्राणी मात्र के उपास्य है कहा सर्व सर्वदेही नाम उपास्य सभी देवों का उपास्य अंतर्यामी रूप से सबके भीतर है और सभी उसको बचाना चाहते हैं मानवों में पूजा सम्प्रदर्शन का हर प्राणी मात्र की इच्छा कभी नहीं होती मैं बढ़ जाऊँ बना रहा हूँ यही इच्छा तो होती है मेरे अस्तित्व समाप्त हो जाए ऐसा कोई भी नहीं चाहता किन्तु बने बना रहे कोई चाहता है ये आत्मा के प्रेम को दिखाता है मानव भूयासम इस आत्मा नि विक्षक है आत्मा के विषय में ऐसा दिखाई पड़ता रहा है विश्लेषण इच्छा पे दिखाई पड़ता है पंडद ने कहा है तो सर्वरे नाम उपास्यक का सब यही होकर उपास्य तत्व वही नहीं हो जो की सत्यकाम और स्वयं सिद्ध सिखा सत्यकाम है जो ब्रह्मा स्वयं सिद्ध है सर्वेश है और अपने शक्ति से सभी ये सब शब्द भीतर में प्रविष्ट है अंत प्रविष्ट है और सभी देह उपास्य है सो अहम वही मई हूं ऐसा कहा आगे ये टिप्पणी है जो भाष्य लिखा है भाष्य के जो अंतिम दिया गणे वाक्य विवरण ऐसा सब आ रहा है उसके ऊपर एकदम क्षिप्रे क्षुत्र गए कहा क्षुद्र गण मैंने स्वरूप समूझे दो प्रकार की व्याख्या हो गई करते मंत्र में था उसमें था पलोकार साखो प्रसूद गणे वाक्य विवरण भाष्य श्रीमत् परमाश परिपराथकाचारी इत्यादि कहा था तो जो प्रकार की है वो क्षुद्रगण भी है और बाक्य का विवरण भी है दो प्रकार है पद क्या है आपके संक्षेप और विवरण करके दो प्रकार के भाषा लिखा गया बाकी भाषा इसलिए लिए का था स्वल्प समूह है संक्षेप के बोलना यह, और में यह इस इस है और बाकी विस्तार में विवरण विस्तार से गाना यह सही नहीं इसलिए यहाँ स्वल्प समूह कहा क्षुद्रगण का था स्वल्प समूह है ऐसा कहा आगे ट्रिप्पणीकार भी मंगला लिखते हैं लिखते हैं तो कहा श्रीमद आनंद गोविंद गिरी नामम उप गुरु मुखार आदित्य विश्वदेवाख्य भिक्षुणाकार टिप्पणमें विश्वदेवा नाम विश्वदेवानंद नाम के भिक्षु ने यह टिप्पणी को बनाई यह कहा टिप्पणम आकारि कर्म ने प्रयोग करके दिया टिप्पणी को बनाया कैसे तो कहा श्रीमद आनंद गोविंद गोविंद नाम तो इनके गुरु जी हैं तो छंद मिलाने के लिए आगे पीछे कर लिया Hmm! श्रीवद आनंद गोविंद का अर्थ होता है श्री आनंद, गोविंदानंद आनंद, गिरि नाम उनका नाम था गोविंदानंद गिरी उन नाम से गुरु और मुखा मेरे गुरुजी हैं गोविंदान गोविंद गोविंदानंद गिरी मेरे गुरु जी हैं उनके मुख से आदित्य पढ़ा जनो परिस पढ़ा उनके मुख से पढ़कर के आदित्य विश्वदेवाच्य भिक्षण अध्ययन करने के पश्चात ही विष्णुदेव विकसित विवीक्षित टिपन अकारि टिपन बनाई गई ये कहा इस तरह से ये जो उपनिषद हम चलकर उसके लिए एक नंबर चिपन ये लगे सके था ये तो हो गया एक नंबर तो हो गया अच्छा श्रीवदानंद गोगा अच्छा अच्छा ठीक है योशो सर्वेश्वर विष्णु सर्वेवरो विष्णु सर्वात्मा सर्वदर्शन शुद्धो गोदामगुरी साक्षात सोहम नित्य भगत प्रभु आमदगिरी जी का कभी भी आप ये मिलेगा कहीं भी वो परमात्मा को अलग करके बोलेंगे इनको सही नहीं है हमेशा परमात्मा से शुरू करते हैं अपने मिला के जताते हैं इनके जो मंगलाचरण ऐसे ही मिलेगा हमेशा और वो तत्व को कभी इन्होंने छोड़ा ही नहीं हम ब्रह्म यही भावना से ही इनके मंगलाचरण होता है एक कहा शुद्ध यो, शुद्धु। यो शुद्धु जो ऐसा है जो वह सर्वेश्वर विष्णु वह तत्पथ का वाचक ये होगा तत्पथ का जो तो लक्ष्य आता है यो सौ सर्वेश्वर असौ तत्पद है अभुपृष्ट है दूर प्रखार आए वो जो विष्णु है व्यापक विस्तृत व्याप्त धातु से विष्णु मनना है लोगों ने विष्णु शब्द को एक परिचन्न भाई कुटे लोकवासी मात्र माना है पौराणिकों ने परिचिन माना है किंतु विष्णु शब्द का वास्तविक व्यापक एक विभु परमात्मा ही होता है परमात्मा ही होता है विष्णु शब्द का व्यापक तत्व को विष्णु कहा जाता है तो यो सब सर्वेश्वर विष्णु जो सबका शासक है अंतरिया रूप से शासक है और विष्णु है व्यापक तत्व है सर्व सर्वात्मा सबका स्वरूप है आत्मा मान स्वरूप सब उसी में कल्पित है सारा संसार, उसी विष्णु में आत्मा में कल्पित है सर्वदा समा, समूर्ण को देखने वाला है साक्षी है सब का साक्षी है वो शुद्ध है और बोदामबुधि है गोदम से अम्बुधि समुद्र है अम्बुधि माने समुद्र किसका ज्ञान बुद्धि समुद्र है वो बोधस से अम्बुधि बोदामबुद्धि गोल का मान ज्ञान का अमृति है समुद्र है जो तत्व ऐसा है यो असू जो है साक्षात सो हम नित्य अभय प्रभु जो अभय प्रभु है साक्षात हम वही मैं साक्षात वही मैं नित्य हूं जो नित्य तत्व है वही में साक्षात हम वो साक्षात परंपरा से वो नहीं साक्षात हो मैं तत्व तो में से आदि बात के जंगे ज्ञान है अहम ब्रह्मास्त में उस कोई अन्य थोड़ी ढूंढना पड़ेगा तो साक्षात वही हो ऐसा कहा ये इधर भी थी ट्रिप्पणी में कहा मंगलाक्रम यहाँ भी है श्रीमद आनंद गोविंद गिरी नाम गुरोद मुखा आदित्य विष्णु देवे न निर्माी सु ट्रिप्पणम यहाँ भी कर्मणी प्रयोगी है यहाँ दूसरे ढंग से वहाँ अकारिता था या निर्माई है निर्माण किया कहते हैं वो बनाया कहते हैं निर्माण किया श्रीमद आनंद गोविंद गिरी नाम गुरो मुखा जयस विषय पाठ्यवासी जयसंघर विषय है जो गोविंदानंद गिरी कैलाशासन तो के पंचम मंडलेश्वर हैं चतुर्थ मंडलेश्वर हैं उनके गुरु के मुख से विश्वदेवेना आदित्य आदित्य अध्ययन करने के पश्चात विष्णुदेव नाम देव विष्णुदेव नाम विष्णुदेवानंद गिरिनाथ महात्मा जो मैं हूं उसे क्षुद टिप्पणियों निर्माण अच्छी टिप्पणी बनवाई गई निर्माण कर दी गई इस प्रकार हम चेनों परिषद पढ़ रहे थे इस तरह से हैं। और है और आगामी उपनिषद सभी जानते हैं रोचक है और उपनिषदों के नाम सब कोई सभी उपनिषदों का नहीं जानते किंतु कठोर परिषद प्रसिद्ध ऐसे भी जानते हैं और थोड़ा कहानी के रूप में भी है इसलिए भी अच्छा लगता है शुरू में कहानी के रूप में बाद में तो तत्व प्रदेश ही है शुरू शुरू में कहानी का रूप आएगा तो इसलिए थोड़ा तो और रोचकता भी है उसमें बहुत सुंदर तो ढंग से समझाया गया है साधकों के लिए क्या करना चाहिए पहले सगुन के प्रतीक रूप से ओमकार की उपासना बताई जाएगी उसमें जब उपदेश शुरू होगा तो ओमकार की उपासना प्रतीक है ब्रह्म का प्रतीक है वो वाचक भी है इसलिए ओमकार की उपासना आएगी ए तद तो करके ओमकार को दिखाएंगे उसमें जब कहानी समाप्त होगी तब तो जो तृतीय वरदान रूप में जो नजगता मारते हैं आप ज्यादा से ज्यादा इधर उद्धव क्यों कर रहे हैं गुरुजी अन्यत्र धर्मार्थ अन्यत्र धर्मार्थ अन्यत्रताप अन्यत्रता पद बड़ा ऐसे बोलेंगे वो ज्यादा इधर उधर प्रलोभन मत दीजिए विजय को मेरे को चाहिए नहीं अरे वो धर्म से भिन्न हो अधर्म से भिन्न हो और किया हुआ से अनित्य दोनों से भिन्न हो और बूथ भविष्य वर्तमान से भिन्न हो ऐसे तत्व तो बताइए आप ऐसा करने के बाद में पहले प्रण के बारे में चर्चा करेंगे उसके बाद फिर निर्भुण रात तो प्रवेश शुरू कर देंगे हम समझाए थे मृत्ये वापुपित न आय कुटस् न पबू बस्तिक इत्यादि शब्दों से बोलेंगे बहुत सुंदर तो ढंग से आरंभ होगा कल से होगा आज यही रखते हैं क्योंकि इति शब्दों में तो बोला हुआ है ओम सन्नो सन्मो मित्र भगविंग विष्णुम नमो ब्रह्मणे नमस्ते ब्रह्मासि वायब प्रत्यक्ष ब्रह्मा प्रत्यक्ष ब्रह्मी सत्यं बदिषा मनिमा il on que le reste pas de papa शिष्ट सकशी महाविंद्रोतेशिष्यीशंकर्य पद्म